Anuradha Talk. Astavakra Mahagita, Number Fifty One. Astavakra Vacha. कृतार्थ अनेन थन ज्ञान गलितदी पश्यन शुण्वन स्पृशन जीघ्न असन युख दृष्टि व्रथ चेष्टा वीकलांद्रिया चपृहा विरक्तिवा क्षीण संसागरे न जागरती न नीद्रातीती न उन्मील न मीलती अहो परदशा क्वापी वर्त मुक्तचेतस सर्वत्र दृश्यते स्वस्थ विमलाशय समस्वासना मुक्त मुक्त राजते पश्य शृणव स्पृशीन आन गृण व्रजनता मूक् मुक्त महाशय ना निंदती न स्तौती नश्यती न कूप्यती न ददाती न गृणती मुक्त नीरस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 कोई कहता है काम वासना से पीड़ित हूं जाती नहीं उम्र भी गई देह भी गई लेकिन वासना अभी भी मंडराती बस इससे छुटकारा हो जाए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए कोई लोभ से पीड़ित थे कोई मोह से पीड़ित थे किसी की और समस्याएं लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि जब भी कोई एक समस्या लेकर आता है तो वो एक खबर दे रहा है वह खबर दे रहा है कि वह सोचता है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 सब चीजें संयुक्त थे, तुम एक को हल ना कर पाओगे एक को हल करने चलोगे कभी ना हल कर पाओगे क्योंकि अनेक हैं समस्याएं है। एक एक करके चले कभी हल न होगा यह तो ऐसे ही होगा जिससे कोई चम्मच चम्मच पानी सागर का निकाल के सागर को खाली करने की चेष्टा करता हो यह तो तुमने बहुत छोटा मापदंड ले लिया इस विराट को तुम हल ना कर पाओगे इसलिए पूर्व ने एक नई दृष्टि खोजी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 अनुभूति का निचोड़ है इन सीधे सादे वचनों में एक साधे सब साधे सब साधे सब जाए तो तुम खंड खंड मत साधना नहीं तो कभी जीत न पाओगे पत्ती पत्ती मत काटना अन्यथा वृक्ष कभी गिरेगा नहीं जड़ को काटना जड़ है अहंकार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 तुम्हारे देखते देखते क्रोध का धुआं विलीन हो जाता है और अक्रोध की परम शांति छूट जाती है तुम्हारे देखते देखते वासना कहां खो गई पता नहीं चलता और एक निर्वासना का रस बहने लगता है साक्षी के ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि जिसकी यह शब्द गलित धी बड़ा महत्वपूर्ण यह ध्यान की परिभाषा है ये अनिर्वचनी का निर्वचन है जो नहीं कहा जा सकता है उसकी तरफ बड़ा गहरा संकेत है गलित धी जिसकी बुद्धि गल गई ध्यान यानी गलित धी जिसकी बुद्धि गल गई बुद्धि क्या है सोच विचार ऊहा प्रश्न उत्तर चिंतन मनन तर्क वितर्क गणित भाग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 आड़चण आ गई न मालूम कितने स्त्रियों का ऑपरेशन किया है कभी हाथ न कपे अपनी पत्नी को टेबल पर लिटाते ही हाथ कपते क्यों अपनी है जुड़ गया एक तादात्म बन गया यह स्त्री मेरी पत्नी है कहीं मर न जाए कहीं भूल चूक ना हो जाए आखिर मैं आदमी ही हूं बचा पाऊंगा ना बचा पाऊंगा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 अब ऐसा लगता है अगर यह संख्या बढ़ती रही तो इस सदी के पूरे होते होते आदमी अपने हाथ से खत्म हो जाएगा तो जिन्होंने दवाएं ईजाद की और जिन्होंने आदमी की उम्र बढ़ा दी 25-30 साल की औसत उम्र को खींच के 80 साल तक पहुंचा दिया इन्होंने हित किया अहित किया बहुत कठिनाए तय करना क्योंकि अब बच्चों को हमें बच्चे पैदा ना हो इसकी फिक्र करनी पड़ रही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 गलित धी का अर्थ है इस धारणा को ही छोड़ दो कि हम अलग थलग हैं हम इकट्ठे हैं सब जुड़ा है हम संयुक्त थे इस संयुक्तता में लीन हो जाओ तो गलित धी तो तुमने बुद्धि को जाने दिया यही ध्यान है बुद्धि के साथ चलना तनाव पैदा करना है बुद्धि को छोड़ के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 एक ने ज्यादा खाने की जिद की थी एक ने ना खाने की जिद कर ली दोनों हठी हैं दोनों में कोई भी सहज नहीं दोनों असहज लेकिन साधु तुम्हें सहज मालूम पड़ता है क्योंकि तुम समझ नहीं पा रहे कि असहज का अर्थ क्या होता है साधु तुम्हें संयम ही मालूम पड़ता है तुम्हें संयम का अर्थ नहीं मालूम संयम का अर्थ होता है संतुलित मध्य में अति पर जो नहीं गया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 कैसे आए कैसे गए पता ना चले तभी जानना कि तुम सहज हुए सहज यानी साधु अष्टावक्र कहते हैं ऐसा कृतकारी हुआ पुरुष देखता हुआ सुनता हुआ स्पर्श करता हुआ सूंघता हुआ खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है न तो उपवास के पीछे पड़ता है न त्याग के पीछे पड़ता है न सिर्षासन लगा के खड़ा होता है न शरीर पर कोड़े मारता ईसाई फकीर हुए हैं जो रोज सुबह उठ के कोड़े मारते थे कौन फकीर कितने कोड़े मारता उतना ही बड़ा फकीर समझा जाता था उनके घाव कभी मिटते ही न थे क्योंकि तो रोज कोड़े मारेंगे सुबह तो घाव भरेंगे कैसे उनसे लहू बहता ही रहता था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 एक तरह की विक्षिप्तता है और यह दुष्ट है और यह कारणभूत है क्योंकि जब साधु कोड़े मार रहे हैं और भीड़ देखने आई और भीड़ उसकी प्रशंसा करती जो ज्यादा कोड़े मार लेता तो स्वभावता जो दस मार सकता था वो भी बारह मार लेगा दो कोड़े तुम्हारे कारण मार लेगा और प्रतियोगिता पैदा हो जाएगी कि कौन ज्यादा मारता है वहां भी अहंकार का संघर्ष शुरू हो जाएगा तुमको भी समझ में आ जाए क्योंकि हिंदुस्तान में कोड़े मारने वालों का संप्रदाय नहीं है तो तुम भी मान लोगे कि ये बात ठीक है ये लोग कुछ दुखवादी हैं जो देखने जाते लेकिन तुम जब कोई मुनि जैन मुनि उपवास करता है और तुम चरण स्पर्श करने जाते हो तो तुम क्या करने जाते हो ये भी कोड़ा मारना है शायद मारने से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि कोड़ा तो ऊपर मारा जाता है चमड़ी के ये उपवास भीतर गहरे में कोड़ा मारना है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 इनको क्या नमस्कार करना ये तो ग्रस्त ही है श्वेतांबर साधु की दिगंबर जैन के मन में कोई प्रतिष्ठा नहीं हो भी कैसे क्योंकि सब दुखवादी हैं और सब देख रहे हैं कौन कितना दुख झेल रहा है उतना ही उतना ही और जांच रख रहे हैं कि कहीं कोई किसी तरह से बच तो नहीं रहा है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 वो तुमसे विपरीत दिशा में पागल हो जाए तो प्रमाण है इस सूत्र का एक और अर्थ भी हो सकता है इससे भी ज्यादा गहरा कृतार्थो अनेन ज्ञानेन इति एवं गलित कृति मैं अद्वैत आत्मज्ञान द्वारा कृतार्थ हुआ हूं ऐसी बुद्धि भी जिस ज्ञानी को उत्पन्न नहीं होती वही कृतकारी हुआ वही कृतार्थ हुआ फिर वह देखता हुआ देखता सुनता हुआ सुनता स्पर्श करता सूंघता खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है इस वचन का यह अर्थ भी हो सकता है कि जिसको ये भाव भी नहीं उठता अब में ज्ञान को उपलब्ध हो गया हूं जिसकी ऐसी बुद्धि भी गलत हो गई कृतार्थो अनेन ज्ञानेन इति एवं गलिधि कृति ऐसी बुद्धि भी नहीं रही अब भीतर की मैं ज्ञान को उपलब्ध हो गया हूं क्योंकि जिसको ऐसी बुद्धि हो भीतर की ज्ञान को उपलब्ध हो गया अभी द्वंद्व और द्वैत के बाहर नहीं गया अभी अज्ञानी और ज्ञानी में फर्क बना है अभी वो कहेगा तुम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए मैं ज्ञान को उपलब्ध हो गया तो अभी मैं मिटा नहीं मैंने नया रूप ले लिया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 क्योंकि फिर भेद खड़ा हो गया जिन्होंने नहीं पाया उनसे हम ऊपर हो गए फिर हमने खड़ी कर ली पुरानी धारणा अब दूसरे नीचे रह गए अब हम ऊपर हो गए पहले धन के कारण ऊपर थे अब आत्मज्ञान के कारण ऊपर हो गए लेकिन अहंकार नए खेल रचाने लगा है नई लीला करने लगा मैं अद्वैत आत्मज्ञान द्वारा कृतार्थ हुआ हूं ऐसी बुद्धि भी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 बुद्ध से किसी ने एक दिन सुबह आके पूछा आपको ज्ञान हुआ बुद्ध चुप रह गए उस आदमी ने कहा आप साफ साफ कह दें हुआ हो तो हां कह दें ना हुआ हो तो ना कह दें उलझन में क्यों डालते बुद्ध फिर भी चुप रहे वो आदमी चला गया वो यही सोच के गया कि हुआ नहीं है तो कहने की हिम्मत नहीं उसने बुद्ध के शिष्यों को कहा कि अभी कुछ हुआ नहीं ज्ञान इत्यादि क्योंकि मैं पूछ के आ रहा अगर हुआ होता तो कहते कि हुआ है इससे हंसने लगे उन्होंने कहा तुम पागल हो। हुआ है इसलिए चुप रह गए कहने को क्या है और तब एक बड़ा उपद्रव संसार में खड़ा होता है तुम उन्हीं की सुनते हो जो दावेदार है जो जितने जोर से दावा करता है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 ज्ञानी तुमसे कभी ना कहे कि मैं जानता हूं तो भी तुम उसकी सन्नति के लिए आतुर रहो तो ही तुम किसी ज्ञानी का सत्संग पा पाओगे अन्यथा तुम किसी धोखे धड़ी में पड़ जाओगे किसी दावेदार की उलझन में आ जाओगे दावेदार बहुत हैं, जिनकी उपलब्धि है वो बहुत थोड़े हैं और तुम्हारे पास एक ही उपाय है जानने का कौन जोर से चिल्ला रहा कौन पीट रहा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 सब आग्रह असत्य के होते इसलिए तो महावीर जैसे परम ज्ञानी ने स्यातवाद को जन्म दिया स्यातवाद का अर्थ होता अनाग्रह तुम पूछो उनसे ईश्वर है वो कहते हैं स्यात हो ना हो सियात यह तो अज्ञानी की भाषा मालूम पड़ती यही तो महावीर के विरोधियों ने उन पर आरोप लगाया है कि यह तो अज्ञानी की भाषा होगी तुमको पक्का पता नहीं तुम कहते स्यात शायद अरे पता हो तो हां कह दो ना पता हो तो कह दो ये सायद क्या बात हुई या तो ईश्वर है या नहीं है महावीर कहते हैं कि सायद है सैद नहीं कठिन हो गई बात तुम वैसे ही डमाडोल हो और ये महापुरुष डमाडोल किए दे रहे तुम वैसे ही अनिश्चित थे अब ये और महाअनिश्चय की घोषणा हो गई तुम इस आशा में आए थे कि महावीर के पास निश्चय हो जाएगा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 उलझाव से बच जाएं ये पहाड़ी रास्ते और ये दूर की यात्रा और ये हमसे हो नहीं सकता आप होकर आ गए हैं आप बता दें कि मानसरोवर कैसा है सुंदर है ठीक है हमें आप पर श्रद्धा है हम श्रद्धालु ये जगत श्रद्धालुओं से भरा हुआ है इन झूठे श्रद्धालुओं के कारण जगत में धर्म नहीं कोई हिंदू बनकर बैठ गया कोई मुसलमान कोई जैन कोई बौद्ध कोई ईसाई सब श्रद्धालु बने बैठे मंदिर मस्जिद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 अंतिम निष्कर्ष में निश्चय होगा निश्चय तुम्हारे भीतर जन्मेगा कृतार्थ अनेन वही हुआ कृतार्थ ज्ञानेन इति एवं जिसे मैं ज्ञानी हो गया ऐसी बुद्धि भी नहीं पैदा होती गलित कृति उसकी ऐसी बुद्धि भी कल गई यह आखिरी बात गिर गई अब कोई भेद ना रहा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 ख तो होती ही तब है जब शून्य होती जिस पर कोई राग रंग नहीं होता है जिस पर कोई पक्ष नहीं होता कोई धारणा नहीं होती कोई सिद्धांत कोई शास्त्र कुछ भी नहीं होता एक ईसाई वृद्धा ने मुझे आके कहा कि आपके वचन सुन के मैं बहुत प्रसन्न हुई आपने ईसाईत में मेरी श्रद्धा को मजबूत कर दिया आपने जो कहा वही तो जीसस ने कहा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 उसने एक पक्ष को सुना उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है क्लर्क ने कहा कि महानुभाव यह तो अभी एक ही पक्ष है अभी आप दूसरा तो सुने उसने कहा कि दूसरा सुन लूंगा तो बड़ा डमांडोल हो जाएगा चित। फिर निर्णय करना मुश्किल हो जाएगा अभी आसानी है अभी कर लेने दो। उस क्लर्क ने कहा यह अन्याय हो जाएगा आपको पता नहीं अदालत के नियम का तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है दूसरे को सुन लिया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 अहो परदशा क्वापी वर्तते मुक्त चेतशा न जागृति ज्ञानी कुछ करता ही नहीं इसलिए यह भी कहना ठीक नहीं कि वह जागता है यह भी कहना ठीक नहीं कि वह सोता है जब कर्तत्व ही खो गया तो परमात्मा ही जागता है और परमात्मा ही सोता है ज्ञानी नहीं इस भेद को ख्याल रखना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 बच्चा पे, पेट से पैदा हो जाता तो 18 घंटे सोता 20 घंटे सोता तो क्या तुम 18 बीस घंटे सोओगे बच्चे की जरूरत अलग है जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ने लगी नींद की जरूरत कम होने लगी लेकिन हमारी अड़चने 35 साल के पहले आदमी जितना भोजन करता है पैंतालीस पैंतीस साल के बाद भी करता चला जाता वो ये याद ही नहीं करता कभी कि अब ढलान शुरू हो गई तो फिर भोजन सारा पेट में इकट्ठा होने लगता वो कहता मामला क्या है इतना ही भोजन हम पहले करते थे तब कुछ गड़बड़ा होती थी 40 के आसपास ही पेट बड़ा होना शुरू होता है कारण कुल इतना है कि 35 तक तो तुम चढ़ाव पर थे अब उतार पर हो 70 साल में मरना तो उतरोगे भी ना 35 साल लगेंगे उतरने में चढ़ तो गए पहाड़ अब उतरेगा कौन अब तुम उतरने लगे अब इतने पेट्रोल की जरूरत नहीं सच तो यह है कि पेट्रोल की जरूरत ही नहीं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 ज्ञानी उपकरण निमित्त मात्र होता परमात्मा जो करवा लेता कर देता नहीं करवाता तो प्रतीक्षा करता जब करवाएगा तब कर देंगे न जागृति न निद्राथी वो ना तो अपने से सोता ना अपने से जागता यहां तक कि नो न मिलती न मिलती पलक भी नहीं झपकता अपने से झपकी तुमने भी कभी नहीं है ख्याल ही तुमको है कि तुम झपक रहे हो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 तुम कहोगे हमें याद नहीं किसने झटका तुम्हें याद ही नहीं लेकिन कोई तुम्हारे भीतर जागा हुआ था झटक दिया रात गहरी से गहरी नींद में भी तुम्हारा कोई नाम पुकार देता कि राम तुम करवट लेके बैठ जाते कि कौन उपद्रव करने आ गया सारा घर सोया है किसी को सुनाई नहीं पड़ा तुम्हें सुनाई पड़ गया तुम्हारा नाम है तो तुम्हारे अचेतन से कोई ऊर्जा उठ गई नींद में भी तुम सुन लेते हो मां सोती है तूफान उठे बादल गरजे बिजली चमके, उसे सुनाई नहीं पड़ता लेकिन उसका बच्चा जरा कुनमुना दे वो तत्ण उठ जाती तुम्हारे भीतर कोई सूत्रधार है अष्टावक्र कहते हैं अहो परदसा दशा क्वापी वर्तते मुक्त चेष्टा। धन्य अहो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 दशाएं मानता है पहली दशा जागृति जिसको हम जागृति कहते हैं जागृति में अहंकार होता कर्ता का भाव होता मैं की बड़ी पकड़ होती दूसरी अवस्था को स्वप्न कहता है स्वप्न में अहंकार क्षीण हो जाता है रोज तुम जब रात सो जाते सपने में तुम्हारा अहंकार क्षीण हो जाता ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रह जाता शूद्र सूद्र नहीं रह जाता राष्ट्रपति को पता नहीं रहता राष्ट्रपति हूं चपरासी को पता नहीं रहता कि चपरासी अस्मिता छीण हो जाती बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाती कुछ कुछ झलक मारती रहती धूमिल हो जाती अहंकार तो नहीं रहता लेकिन अहंकार का प्रतिबिंब रह जाता स्वप्न दूसरी दशा है तीसरी दशा है सुसुप्ति जब स्वप्न भी खो गए कुछ भी ना बचा तब अहंकार का अभाव हो जाता है। तब तुम्हें पता ही नहीं रहता कि मैं हूं कर्ता का भी अभाव हो जाता है तुम करने वाले नहीं रह जाते श्वास चलती है चलती है भोजन पचता है पचता है खून बहता है बहता है तुम कुछ करने वाले नहीं रह जाते तुम कुछ नहीं करते सुसुप्ति में मैं की छाया भी नहीं रह जाती जैसी सपने में थी जागृति में मैं बहुत मजबूत था सपने में छाया थी सुसुप्ति में छाया भी खो गई एक अंधकार फैल जाता सुसुप्ति एक नकारात्मक दशा है निगेटिव कुछ भी नहीं होता जैसे तुम नहीं रहे ऐसा हो जाता फिर चौथी दशा है परम दशा अहो दशा उसका नाम है तुरी तुरी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 तुरी की अवस्था में निर अहंकार भाव पैदा होता है वो विधायक स्थिति है, बोध जगता होश जगता अकर्ता का भाव स्पष्ट हो जाता है तुरी अवस्था में व्यक्ति परमात्मा का संपूर्ण रूप से निमित्त हो जाता व्यक्ति मिट जाता और परमात्मा ही शेष रहता है यह चौथी ही अवस्था का वर्णन है तुरी अवस्था का वर्णन है अहो क्वापी परदशा मुक्त चेतस वर्तते कैसी धन्य दशा है मुक्त चैतन्य की कैसी उत्कृष्ट कैसी परम जहां न तो वो जागता न सोता न पलक को खोलता न बंद करता और सब अपने से होता है सब नैसर्गिक सब सहज मुक्त पुरुष सर्वत सर्वत्र स्वस्थ सर्वत्र विमल आसे वाला दिखाई देता है और वह सब वासनाओं से रहित सर्वत्र विराजता है सर्वत्र दृश्यते स्वस्था वो जो मुक्त पुरुष है तुम उसे हर स्थिति में हर परिस्थिति में स्वयं में स्थित पाओगे तुम उसे कभी विचलित होते ना देखोगे तुम उसे कभी अपने केंद्र से च्युत होते न देखोगे ये तुरी अवस्था में ही संभव है जहां केंद्र उपलब्ध हो जाता है और केंद्र पर पैर जम जाते जैसे वृक्ष ने जड़ें जमानी जमीन में ऐसा ही मुक्त पुरुष अपनी तुरी अवस्था में जड़ें फैला देता है सर्वत्र दृश्यते ते तुम उसे हर जगह स्वस्थ पाओगे दुख हो या कि सुख हो सफलता हो कि विफलता हो जीवन आए कि मृत्यु आए तुम उसे स्वस्थ पाओगे तुम उसे मृत्यु में भी स्वस्थ पाओगे तुम उसे डवाडोल ना देखोगे सर्वत्र विमल आशया और हर जगह तुम पाओगे उसका आसे निर्मल है उसके आसे को तुम कहीं भी कठोर ना पाओगे उसके आसे को कहीं विकृत ना पाओगे उसका आसे सदा ही शुभ होगा ऐसा नहीं कि वो शुभ करना चाहता है वो तो बात गई करने इत्यादि की तो बात गई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 से कोई गंगा में स्नान कर ले ताजा हो जाए ज्ञानी पुरुष ही असली तीर्थ है इसलिए जैनों ने महावीर को तीर्थम कर कहा नदियों के किनारे नहीं हैं तीर्थ ज्ञानियों के आसपास है क्योंकि ज्ञानियों के भीतर बह रही असली गंगा जल की गंगा से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 लेकिन तुम उसकी बादशाह पहचान लोगे उसका सम्राट होना सिंहासनों पर निर्भर नहीं है उसका सम्राट होना बड़ा आंतरिक है वह चाहे नग्न फकीर की तरह खड़ा हो रास्ते पर तुम पहचान लोगे कि उसका साम्राज्य जीसस ने इसी साम्राज्य की बात की है किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु का राज्य जीसस को बहुत बार उनके दुश्मन पकड़ने आए लेकिन पास आके बदल गए एक बार पुरोहितों ने आदमी भेजे दुष्ट से दुष्ट आदमी भेजे कि जीसस को पकड़ लाओ वो आके उनकी बात सुनने लगे मंत्रमुग्ध हो गए जब लौट के आए पुरोहितों ने पूछा तुम लाए नहीं तो उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल है ये आदमी बड़ा अद्भुत है इसके पास एक गरिमा है कि हम एकदम दब गए ये बासाहत है इसके पास कोई कि हम एकदम दिनहीन मालूम होने लगे कैसे तो इसके हाथ में हथकड़ियां डालें हमने अपनी हथकड़ियां छुपा ली ये आदमी बहुत अद्भुत है ऐसा आदमी कभी हुआ नहीं इसलिए फिर जीसस को अंधेरी रात में पकड़ा दिन में पकड़ने की फिर कोशिश नहीं की क्योंकि दिन में कोशिशें की वो व्यर्थ गई तुम देखते हो महावीर नग्न खड़े लेकिन फिर भी क्या कोई बादशाह इनसे बड़ी बादशाहत को कभी उपलब्ध हुआ है स्वामी राम अपने को बादशाह कहते थे उन्होंने एक किताब लिखी राम बादशाह है कि छह हुक्म नाम है था तो उनके पास कुछ नहीं लंगोटी। छह हुक्म नाम उसमें छह आदेश दिए हैं दुनिया के नाम फरमान कि ऐसा करो जब वो अमरीका गए तो वहां भी अपने को बादशाह राम ही कहते रहे लोगों ने उनसे पूछा क्या आप फकीर हैं अपने को बादशाह क्यों कहते उन्होंने कहा इसी दी क्योंकि मेरे पास सब है जिस दिन मैंने छोटा घर छोड़ा ये सारा ब्रह्मांड मेरा घर हो गया मैंने छुद्र क्या छोड़ा विराट मेरी संपदा हो गई अब मेरे पास सब है सारी संपदा है सारे जगत की संपदा मेरी है तारे मेरे लिए चलते सूरज मेरे लिए उगता ये सब मेरे इशारे पर हो रहा है लोग समझते कि दिमाग इनका थोड़ा कुछ खराब है तुम्हारे इशारे पर हो रहा है लेकिन राम ठीक कह रहे हैं एक ऐसी घड़ी है जब तुम मिट जाते हो तब तुम्हारे भीतर से परमात्मा ही बोलता है। किसी ने उनसे पूछा आपके इशारे से हो रहा उन्होंने कहा और किसके इशारे से होगा मेरे अतिरिक्त कोई है नहीं मैंने ही इनको चलाया जब पहली दफा मैंने इनको धक्का दिया तो मैं ही था ये चांदारे मैंने बनाए मेरे इशारे से चल रहे हैं पहले से मेरे इशारे से चल रहे हैं ये किसी और महतलोक की बात है राम में बाशाहत थी समस्त वासना मुक्तो मुक्ता सर्वत राजते सर्वत्र जिसकी वासना शून्य हो गई है वो अपने आंतरिक सिंहासन पर विराजमान है जो ऐसे सिंहासन पर विराजमान है वही विराजमान है से सब तो भिखारी है देखता हुआ सुनता हुआ स्पर्श करता हुआ सूंघता हुआ खाता हुआ ग्रहण करता हुआ बोलता हुआ चलता हुआ प्रयास और अप्रयास से मुक्त महाशय निश्चय ही जीवन मुक्त है सब करता है और फिर भी कुछ नहीं करता है। चलता है और चलता नहीं बोलता है और बोलता नहीं खाता है और खाता नहीं जैन शास्त्रों में एक उल्लेख एक जैन मुनि का आगमन हुआ वो यमुना के उस पार ठहरे यमुना में बाढ़ आई है। और रुक्मणी ने कृष्ण से पूछा कि मुनि ठहरे उस पार नाव लगती नहीं कौन उन्हें भोजन पहुंचाएगा भोजन हमें पहुंचाना चाहिए कृष्ण ने कहा तो पहुंचाओ पर का पार कैसे जाए नाव लगती नहीं उन्होंने का इतना ही कह देना कि अगर मुनि सदा से उपवासे हैं तो यमुना राह दे दे अगर मुनि उपवासे हैं तो यमुना राह दे देखी बड़ी मीठी कहानी रुक्मणी ने थाल सजाए वो अपनी सखियों के साथ पहुंची उसने जाके कहा नदी को कि हे नदी मुनि उस तरफ भूखे हैं और अगर वे सदा के उपवासे हों तो तू राह देते दे। और कहते हैं नदी ने राह दे दी चकित नदी से रुक्मणी गुजर गई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 आने तक तो ठीक था कि मुनि सदा के उपवासे हैं तो रहे होंगे नदी ने राह दे दी प्रमाण हो गया लेकिन अब तो मुनि को हमने अपनी आंख के सामने खुद ही भोजन करवा दिया है अब कैसे उपवासे और वो बहुत थाल सजा के लाई थी मुनि सारे थाल समाप्त कर गए अब वो बड़ी घबराने लगी उन्हें बेचैन देखकर मुनि ने कहा तुम बड़ी चिंतित मालूम पड़ती बात क्या उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मामला है कृष्ण ने कहा था ये सूत्र बोल देना हमने बोला भी काम भी पड़ गया नदी ने राह भी दे दी अब हम क्या करें हम लौटने की बात पूछना भूल गए मुनि ने कहा पागल हुई और वही बात फिर कहना नदी से कि मुनि अगर सदा के उपवासे हो तो राह दे दो अब तो उन्हें भरोसा भी नहीं था इस बात पर भरोसा होता भी कैसे लेकिन कोई चारा भी ना था जाके कहा गैर भरोसे से कहा लेकिन नदी ने फिर राह दे दी कृष्ण से आकर उन्होंने पूछा कि अब हमारे बिल्कुल बूझ सूझबूझ के बाहर बात हो गई तो कृष्ण का मुनि सदा ही उपवास है। भोजन करने न करने से कोई संबंध नहीं उपवास का अर्थ जानती हो उपवास का अर्थ होता है जो अपने भीतर विराजमान अपने पास बैठा उपवास इसका भोजन लेने देने से संबंध ही नहीं है भोजन नहीं किया तो अनसन उपवास का क्या संबंध उपवास का अर्थ होता है जो अपने पास है जो अपने निकटतम बैठा है जो वहां से हटता नहीं यह मतलब है उपवास का जो अपने भीतर विराजमान हो गया है वो भोजन करते हुए भी भोजन नहीं करता क्योंकि भोजन तो शरीर में ही जाता उसमें नहीं जाता वो साक्षी ही बना रहता वो चलते हुए चलता नहीं क्योंकि चलता तो शरीर है तुम कभी चले हो आज तक चलोगे कैसे तुम्हारे कोई हाथ पैर शरीर चलता है तुम बोलोगे कैसे शरीर बोलता है तुम सोचोगे कैसे मन सोचता है तुम इन सब के पार सारी क्रियाओं के पीछे साक्षी रूप हो देखता हुआ सुनता हुआ स्पर्श करता सूंघता खाता हुआ ग्रहण करता हुआ बोलता हुआ चलता हुआ प्रयास और अप्रयास से मुक्त न तो वो ऐसा करता ना ऐसा नहीं करता जो होता होने देता सबको मार्ग देता जो प्रभु करवा ले वही ठीक उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं रही वो अपना हिसाब नहीं रखता वो हर हालत में प्रभु के साथ है उसने तैरना बंद कर दिया वो नदी के साथ बहा जाता इस बहाव का नाम जीवन मुक्ति है ऐसा महाशय निश्चय ही जीवन मुक्त है ईहतानी हितई मुक्ता मुक्ता एवं महाशय मुक्त पुरुष सर्वत्र रस रहित वह न निंदा करता न स्तुति करता न हर्षित होता न क्रुद्ध होता न देता और न लेता है न निंदती न चा स्तोती न हृस्यती न कुप्यति न ददाति न ग्रहणाती मुक्ता सर्वत्र नीरसा इसे समझना नीरस से कुछ गलत अर्थ मत ले लेना मुक्त पुरुष नीरस है क्योंकि उसे परम रस मिल गया इस जगत में अब उसका रस नहीं रहा मुक्त पुरुष नीरस है क्योंकि उसे वह मिल गया जिसको हम कहते हैं रसो वैसा उसने परमधन पा लिया तुम्हारे ठीकरों में उसे धन नहीं दिखाई पड़ता इसलिए नहीं कि ठीकरे उसने छोड़ दिए त्याग दिए त्यागने योग्य भी उनमें कोई मूल्य नहीं है उसमें कुछ है ही नहीं जो त्यागा जा सके कि भोगा जा सके तुम जिस जिन जिन चीजों में रस लेते उसका रस खो जाता तुम जहां जागे वहां वह सो जाता तुम जहां सोए वहां वह जाग जाता एक परम रस पैदा हुआ है अब आहिर निस् अमृत की धार बरस रही अब जहर को कौन पिए किस लिए पिए तुम जिसे रस कह रहे हो वो रस नहीं है क्योंकि अगर रस होता तो तुम्हारे जीवन में रस मुग्धता आ गई होती तुम रस पूर्ण हो गए होते तुम्हारे जीवन में महोत्सव फलता फूल खिलते नाच होता उत्सव होता कुछ भी तो नहीं है तुम रूखे सुखे मरुस्थल जैसे पड़े हो ठके हारे सर्वहारा सब खोए पड़े हो तुम्हारे जीवन में कहीं भी तो कोई फूल खिलता मालूम नहीं होता कांटे ही कांटे तुम्हारे जीवन में फैल गए तुम्हारी सारी कथा कांटों की कथा है दुख दुख और दंस दंस और तुम कहते हो रस तुम जरूर किसी गलत चीज को रस कह रहे हो जहां रस नहीं है वहां तुम रस देख रहे हो इस रस का तो विसर्जन हो जाता है इसलिए सूत्र कहता है नीरसा वैसा परम ज्ञानी नीरस हो जाता है तुम्हारे रस की दृष्टि से तुम्हारी भाषा में नीरस हो जाता है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 उसमें करता तो बच ही जाएगा और अहंकार निर्मित होगा न निंदती न चाहे स्तोति न हृस्यति न कुप्यती ऐसा पुरुष तुम्हारे सब रसों से रहित थे वह न निंदा करता है न स्तुति करता है तुम जरा हैरान हो ना रस की चर्चा में निंदा स्तुति की बात अष्टावक्र क्यों उठाती निंदा तुम्हारा रस तुम जब रस निंदा का मजा लेते हो तुम जब किसी की निंदा करते तब तुम्हारा चेहरा देखो कैसा रसपूर्ण मालूम होता जीवन में बड़ी ऊर्जा मालूम होती निंदा करते लोगों को देखो कैसे प्रसन्न मालूम होते दिखता है यही उनकी एकमात्र प्रसन्नता है तुम्हें अगर निंदा करने न मिले तो तुम बड़े विरस हो जाओगे तुम निंदा क्यों करते हो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 तो दूसरे का उपाय ही नहीं छोड़ते मुसलमान कहते हैं मोहम्मद आखिरी पैगंबर इनके बाद अब कोई नहीं ईश्वर ने आखिरी पैगाम भेज दिया अब इसमें कोई तरमीम नहीं कोई सुधार नहीं भेज दी आखिरी बात आखिरी किताब आ चुकी अब कोई किताब नहीं आएगी क्योंकि अगर ऐसा आगे भी दरवाजा खुला रखे तो फिर हजारों लोग हैं वो हर कोई दावा कर देगा कि हम दूसरी किताब ले आए ये आगे किताब दूसरी फिर इलाम हो गया हमें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 गलत दी विचार गिर जाएं तो परम आनंद तुम्हारा स्वभाव है हरि ओम तत्सत आजित